देव तुमने बैंक के सीसीटीवी फुटेज चेक किए कुछ मिला उसमें देव ने भरी हुई एक फाइल पकड़ा दी मैम अब मैं एक एक करके सभी से पूछताछ करूंगा अभी सिर्फ एक साइड की फुटेज निकालने से काम नहीं चलेगा तुम बैंक वालों से बात करके पूरे बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकालो और सबको चेक करो मुझे एक एक डिटेल चाहिए कौन आया क्यों आया और कब आया सब कुछ लाके दो मुझे नैना ने ऑर्डर दिया ओके मैम दे फिर से काम में लग गया नैना ये ये तो कोई बूढ़ी आंटी लग रही है कुछ घरेलू सामान लिया हुआ है बैग में ये भी तुम्हें संदिग्ध लग रही है क्या विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए नैना से सवाल किया अरे कुछ भी हो सकता है मैं एक भी डिटेल नहीं मिस करना चाहती आज चोर लुटेरे भी बहुत चालाक और एडवांस हो गए हैं या पता कोई रू बदल कर आया रहा है नैना ने जवाब दिया ओह सही बात है पुलिस एडवांस हो रही है तो चोर लुटेरे भी तो होंगे ही ना। विक्रांत मन सोचने लगा तभी वहाँ अमित पहुँचा उसने नैना को बताया कि फ़ॉरेंसिक टीम ने उनके लिए एक मैसेज भेजा है फॉरेंसिक टीम वालों ने बताया कि वैन से जो लुटेरों के कपड़े मिले थे वो काफी संदिग्ध लग रहे हैं जूते और कपड़ों के साइज में काफी अंतर लग रहा है मतलब नैना ने कंफ्यूज होते हुए सवाल किया मतलब मैम ये है की लुटेरों ने बैंक में लूटपाट करने से पहले अपनी बॉडी के आकार और साइज को छुपाने की कोशिश की है वो अपने ने मतलब असली रूप नहीं दिख रहा है नैना ने अपना शक जाहिर किया है ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी इन्वेस्टिगेटर्स शॉक्ट रह गए आखिर इतना दिमाग को कैसे लगा सकता है विक्रांत भी चौक उठा इतना दिमाग होता है इनके पास तो किसी अच्छे काम में लगाए कुछ देश का भी भला हो अच्छा डीएनए का क्या हुआ चेक किया तुमने नैना ने अमित से पूछा यस मैम जो फेस मास्क पर उसके निशान मिले थे उससे मैंने डीएनए रिपोर्ट भी निकलवा लिया लेकिन उनका डीएनए कहीं से मैच नहीं कर रहा है पुलिस रिकॉर्ड में जितने भी इस तरह के अपराधी है मैंने सबसे मैच करवाने की कोशिश की लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला अब इनका डीएनए रिपोर्ट भी मैंने रिकॉर्ड में डाल दिया है अब आगे कभी कुछ होता है तो फिर पकड़ में आ जाएंगे ओके थैंक यू अमित नैना ने कहा अच्छा तुम्हें आगे जो भी अपडेट मिलती रहे तुरंत मुझे बताते रहना ओके मैम श्योर इतना कहकर अमित ने नैना को सैल्यूट किया और वो वहां से चला गया विक्रांत भले ही अभी तक पृथ्वी वाले कोडवर्ड से भयभीत था लेकिन अब उसका दिमाग थोड़ा बहुत कुछ चलने लगा था उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा एक बात बताओ नैना ये लुटेरे बैंक से क्या लूट कर गए हैं कुछ पता चला नैरना हल्की सांस छोड़ी लेकिन उसने विक्रांत के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया उसके बगल में बैठी सुनी दी, बोल पड़ी, मुझे तो बैंक का लॉकर रूम का सिस्टम ही फर्जी लग रहा है बैंक के पास कोई वेरीफाइड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ही नहीं है जब बैंक ने लॉकर में से सामान गायब होने की बात कहते हुए सभी को बैंक बुलाकर अपने सामान की जानकारी देने के लिए कहा तो कोई बैंक पहुँचा ही नहीं वामुश्किल दो लोग ही बैंक पहुँचे और उन्होंने अपने रखे सामान की जानकारी दी या ऐसा हुआ कोई अपना सामान लेने पहुंचा क्यों नहीं विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए सवाल किया पता नहीं सुनिधि ने कहा इसका मतलब ये हो सकता है कि सभी ने कोई ना कोई इीगल सामान रखा हुआ था हो सकता है कि लॉकर रूम का इस्तेमाल गैर कानूनी धंधे के लिए किया जा रहा हो भगवान ये लॉकर रूम भी ना जाने कितने राज समेटे हुआ है विक्रांत ने हैरान होते हुए कहा अच्छा विक्रांत एक बात बताओ नैना ने चेहरे पर मिस्टीरियस से मुस्कान लिए हुए सवाल किया ये मिस्टर मलिक को तो तुम अच्छे से जानते हो ना ये कैसे आदमी लगते हैं कैसे आदमी मतलब विक्रांत कन्फ्यूज था लेकिन अगले ही पल उसे नैना की बात का इशारा समझ आ गया ओह तो तुम्हारा मतलब ये हो सकता है कि बैंक के उच्च अधिकारियों ने ही ये लूट करवाई है नहीं हम इस बात को पूरी तरह से नकार नहीं सकते नैना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लुटेरों को बैंक के बारे में सब कुछ कैसे पता चल सकता है कब बैंक में सबसे कम लोग होते हैं बैंक का पावर रूम कहाँ है सिक्योरिटी बॉक्स को इतनी आसानी से खोलना ये सब किसी आम आदमी का काम नहीं है आखिर इतनी सटीक जानकारी और परफेक्ट टाइमिंग कोई भला कैसे कर सकता है और हमें भी ये पता चला है कि सुनिधि ने भी नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्राइवेट बैंक है और उनका जो डी नगर ब्रांच में लॉकर है सबसे बड़ा लॉकर है पिछले कुछ दिनों से बैंक बहुत लॉस में भी चल रहा है अच्छा और फिर इसी लॉस से बचने के लिए बैंक के सीईओ और उसके टॉकर्स ने मिलकर खुद ही वहां पर डकैती डलवा दी वाह विक्रांत ने हंसते हुए कहा ये स्टोरी तुम लोग ले जाकर बॉलीवुड वालों को दे दो अच्छी फिल्म बना देंगे अरे विक्रांत तुम समझने की तो कोशिश करो नैना ने विक्रांत के उत्तर को इग्नोर करते हुए कहा कुछ भी हो सकता है देखो बैंक के मालिकों को ये बात अच्छे से पता थी की शहर के अमीर लोगो ने लॉकर रूम में अपने इलीगल पैसे छुपा रखे और अगर ये गायब भी हो जाते हैं तो भी कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता इसीलिए हो सकता है उन्होंने अपनी ही बैंक में रॉबरी करवाने का प्लान बनाया हो हाँ और सुनिधि ने नैना की बातों का समर्थन करते हुए कहा और जहाँ तक मुझे लगता है कि बैंक के लॉकर रूम में कई टन सोना रखा रहा होगा इतने पैसों से बैंक आसानी ऐसी दिवालिया घोषित होने ऐसी बच सकता है और सबसे बड़ी बात इन पैसों आरोप कोई अपना हक नहीं जता सकता था विक्रांत अभी भी अपना सिर असहमति में ही हिला रहा था विक्रांत तो जबरदस्ती किसी बात ऐसी इनकार नहीं कर सकते थोड़े सख्त लहजे में कहा देखो विक्रांत सब तुम्हारी तरह नहीं है जैसे तुमने कुछ टाइम के लिए अपना पैसा बैंक में रखा था वैसे सभी ने ही नहीं रखा था लॉकर रूम में पैसे रखने का सबका मकसद अलग अलग है जिन लोगों ने लॉकर रूम में अपना सामान रखा है क्या इनके पास पैसे की कमी है ये सभी शहर के अमीर और बड़े बिजनेस है ये अगर चाहे तो अपने घर में ही हाई सिक्योरिटी बॉक्स बनवा के उसमे अपना पैसा रख सकते है लेकिन फिर भी इन्होंने बैंक का लॉकर रूम चुना पता है क्यूँ हाँ मुझे अच्छे से पता है विक्रांत ने तुरंत ही जवाब दिया इसलिए लॉकर रूम में रखा ताकि किसी को उनकी काली कमाई पर शक ना हो और इनकम टैक्स वालों की नजर से बचे रहे लॉकर रूम में किसी के भी नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया अपना सामान रखा और बैंक से पासवर्ड और चाबी लिया बात खत्म कभी किसी को कोई शक नहीं लेकिन तुम लोग मुझे जरा ये बताओ विक्रांत ने अपने बोलने का टोन बदलते हुए कहा आखिर बैंक के जो सीनियर अधिकारी है ये काम क्यों करेंगे क्या उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं क्योंकि अगर वो पकड़ लिए गए तो फिर वे तो जेल जाएंगे साथ में बैंक भी खत्म किसी भी हालत में बैंक दोबारा शुरू नहीं हो सकता और अगर वो ना पकड़े गए तो तुरंत ही विक्रांत की बात काटते हुए कहा अगर उन्होंने अपने हिसाब से पूरी सावधानी रखते हुए ये रॉबरी प्लान की है तो उन्हें बैंक की सारी डिटेल पता थी और फिर उन्होंने सब कुछ बहुत चालाकी से प्लान करने की कोशिश की हो तो हुँ, अगर ऐसा है तो मैं अभी बैंक जाता हूँ विक्रांत कुछ सोचते हुए कहा मैं मेरे होते हुए ये बैंक के लुटेरे किसी भी हालत में बचकर नहीं जा सकते मैं अभी बैंक जा रहा हूँ और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ विक्रांत तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ नैना तुरंत ही बोल पड़ी तुम बैंक कुछ इन्वेस्टिगेट करने नहीं जा रहे हो तुम इसलिए जा रहे हो ताकि तुम अपना पैसा वहां से निकाल सको <laughs> नैना नैना नैना तुम मेरे बारे में सब कुछ कैसे जान लेती हो तुम्हे कैसे पता चल जाता है कि मैं भला क्या करने वाला हूँ अचानक ही सुनिधि चलना पड़ी रुको रुको विक्रांत उठकर यहाँ से जाने वाला था लेकिन सुनिधि की आवाज सुनकर वहीं रुक गया तभी उसकी नजर सामने पड़े व्हाइट बोर्ड पर गई व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए नाम की तरफ देखते हुए विक्रांत ने हैरानी ऐसी कहा अब ये ऋषि रंजन मेहता कौन है ये सुनीता मेहता के पति का नाम है ब्यूरो चीफ पियूष रंजन के फिफ्थ नंबर के अंकल वो भी लापता है पिछले सात सालों ऐसी नया बताया क्या ये भी गायब सब गायबी हो रहे हैं क्या चल क्या रहा है विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया फिर नैना ने उसे सारी सिचुएशन डिटेल में बताई पूरी बात सुनने के बाद विक्रांत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा ये ये सब ये तीनों गायब है और सुनीता मेहता की डेथ हो चुकी है तो पक्का है की बाकी के दोनों की भी डेथ हो बिना एविडेंस के ऐसा कुछ नहीं कह सकते सुनिधि ने जवाब दिया ये तीनों अलग अलग टाइम पर और अलग अलग, अलग सिचुएशन पर गायब हुए हैं। तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है हाँ सुनिधि सही कह रही है नैरा ने कहा अभी के लिए हम बस इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सुनीता मेहता की डेथ हो चुकी है और बाकी के दो लोगों के बारे में हमें कुछ पता नहीं तभी वहाँ मौजूद जतिन बोल उठा समझ नहीं आ रहा है की कोई इतनी एजड औरत का इतनी बेरहमी ऐसी मर्डर क्यों करेगा बेचारी बहत्तर साल की थी उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है और उसके पास तो पैसा भी नहीं था ये मुझे ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला लगता है पक्का किसी ने उनकी बॉडी पार्ट्स निकाल कर बेच दिए होंगे विक्रांत शक जाहिर किया चुप करो विक्रांत बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है और कोई भी बॉडी पार्ट गायब नहीं हुआ था नैरा ने, ने, ने जवाब दिया अच्छा तो फिर वो पक्का बीमारी से मरी होंगी और किसी ने ये बात छुपाने के लिए ही उनकी डेड बॉडी ला लॉकर रूम में छिपा दिया होगा यस पकड़ लिया मैंने विक्रांत ने फिर से अपना दिमाग चलाया